बिरबल चार ऐसे मुर्ग ढूंढ कर लाओ जो एक से बढ़कर एक हो बादशाह की आज्ञा आज्ञानुसार बीरबल नगर में ढूंढने निकले फिरते फिरते उन्हें एक मनुष्य दिखा जो एक थाल में जोड़े बीड़े और मिठाई लिए बड़ी शीघ्रता से जा रहा था बिरबल ने बड़ी कठिनाई से उसको रोका और पूछा भाई ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हो उसने जवाब दिया मेरी स्त्री ने दूसरा पति किया है जिससे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है सो उसी को बधावा लेकर जाता हूँ बिरबल ने उसको बादशाह की इच्छा इच्छानुकूल मूर्ख समझकर अपने साथ ले लिया और आगे चलकर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक और मनुष्य मिला जो घोड़ी पर सवार था और सिर पर घास का बोझ रखे हुए था बीरबल ने उससे पूछा भाई ये बोझ तुमने अपने सिर पर क्यों धर रखा है उस मनुष्य ने जवाब दिया मेरी खोड़ी गर्भिणी है इसलिए अपने सिर पर बोझ रखा है क्योंकि इस पर रखने से बोझा अधिक हो जाएगा वो बेचारी जल्दी थक जाएगी बिरबल ने उसको भी अपने साथ ले लिया और दोनों को ले जाकर दरबार पहुंचे। बादशाह से प्रार्थना की कि चारों मूर्ख हाजिर है बादशाह ने उन्हें देखा और पूछा यहाँ तो दो ही दिखाई दे रहे हैं बाकी दो कहा हैं बिरबल बिरबल ने जवाब दिया तीसरे आप हैं, जो ऐसे मुर्खों को इकट्ठा करते हैं और चौथा मुर्ख मैं हूँ जो इन्हें ढूंढकर लाया हूँ बादशाह बिरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्हें उन दोनों मनुष्यों की मूर्खता पता चली तो वे बहुत हंसे। अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी चार मूर्ख वाचक स्वर भारती परिमल